नमः शंभवाय च मयूभवाय नमः शराय च मयस्कराय चम शिवायतरा संभवाय नमः शंभव के लिए नमस्कार हो हमारा मोक्ष सुख देने वाले शभव

उसको हमारा नमस्कार हो मयोभव सांसारिक सुख देने वाले को हमारा नमस्कार हो शंकराय हमारा कल्याण करने वाले जीवों के कल्याण करने वाले को हमारा नमस्कार हो मयस्कराय

हमारे इंद्रिय आदि पदार्थों के द्वारा हमारा कल्याण करने वाले को नमस्कार हो शिवाय जो स्वयं कल्याण स्वरूप है सुख स्वरूप है उसको हमारा नमस्कार हो शिवतराय अत्यंत कल्याणकारी जो है हमारे लिए उसको नमस्कार हो मंत्र में

ईश्वर को हमें सदैव नमस्कार करते रहना चाहिए अर्थात ईश्वर के प्रति हम सदा विनम्र रहे नम्रता विनम्रता नमस्कार समर्पण ये सब लगभग समान हैं पर्याय हैं

ईश्वर तो संभव है अर्थात मोक्ष सुख का देने वाला है इस कारण से हम ईश्वर को नमस्कार करें संसार के जितने भी सुख हैं संसारिक पदार्थों से मिलने वाले जो सुख हैं, इस सुख पर

जन्म दे देने के पश्चात आधा अधिकार ईश्वर का रहता है और आधा अधिकार जीवों का हो जाता है अर्थात सांसारिक सुख को लेने में ईश्वर का पूरा पूरा नियंत्रण नहीं रहता है आधा नियंत्रण अर्थात

संसारिक सुख भोगने के लिए ईश्वर ने जीवों को स्वतंत्रता दे रखी है उस स्वतंत्रता के कारण क्या है ईश्वर पुनः बीच में कुछ नहीं करता है इस कारण से जीवात्मा न्यायपूर्वक और अन्यायपूर्वक दोनों प्रकार से लौकिक सुख ले लेता है मोक्ष सुख ऐसा नहीं है

मोक्ष सुख में अन्याय असंभव है वहा अन्याय नहीं कर सकता जीव लौकिक सुख के लेने के लिए अन्याय कर सकता है या कर लेता है तो लौकिक सुख में स्वतंत्रता होने के कारण साधनों की मोक्ष में ऐसा नहीं हो पाता है वहाँ कारण यह है कि लौकिक सुख में यहाँ कर्म करने की भी वो है

अवकाश से यहाँ कर्म करने के लिए तो कर्म करने के कारण वस्तुतः जीवात्मा को यहाँ छूट दी जाती है और उसी कर्म करने के काल में इसको भोग भी करना होता है सुख भी भोगना होता है तो बांधा नहीं जा सकता है इसको इस कारण से यहाँ एक तरफी स्थिति है छूट दे दी

मोक्ष में बांध दिया वहा कर्म करने की अपेक्षा नहीं है अर्थात ऐसा कर्म वहाँ नहीं किया जाता है जिसका नया फल मिलेगा कर्म तो करता है वहां भी जीव मुक्ति में जाने के बाद बैठा नहीं रहता है देखने सुनने जानने का कर्म वो करता है लेकिन उसका उसको और कोई अतिरिक्त फल नहीं मिलता है

इस कारण से मुक्ति में केवल जीवात्मा भोग करता है कर्म नहीं करता है ये कहा जा सकता है तो भोगना है केवल तो उस भोगने की स्थिति में फिर भोग से संबंधित नियम हो जाएंगे तो वो भोग एक प्रकार से नियंत्रित है उसमें ये अन्याय नहीं कर सकता है

वहा न्याय करने की संभावना ही क्या थी नहीं मोक्ष सुख में मान लो वहां भी छूट दे दी जाती तो क्या करता है पुण तो पुण तो पुण तो पुण वहां कौन सा न्याय कर सकता था है? हाँ दूसरे को पकड़ के ले चला जाता वहां

इसीलिए वर्जित है ना कि जैसे यहाँ ये धानली करता है ना जीवात्मा वहाँ भी शुरू कर देता यहाँ वाले को उठा के वहाँ ले जाता हो वहाँ वाले को धकेल के यहाँ दे देता हो इस कारण से ऐसा वहाँ नहीं होता है और दूसरी बात है कि वहाँ की जो जीवात्मा होती है वो अज्ञानी नहीं होती है अविद्या वहाँ रहती नहीं है

और यहाँ अविद्या होती है तो अविद्या होने के कारण भी पूरा बांधा नहीं जा सकता यहाँ इसको एक बार बताने के बाद भी वो फिर भी भूल करेगा बता देने के पर तू तो बता देगा लेकिन अंदर नहीं है अंदर तो उल्टा ही बैठा है इस कारण से मानेगा नहीं पूरा ये और वहां तो एक बार बताने पर वो बुद्धिमान है विद्वान विद्यावान है इस कारण से वो मान जाएगा फिर

तो वहा और अब नियंत्रण करने की अपेक्षा नहीं होती है उसको जैसे बता दिया जो भी कह दिया वही करेगा वो विधवा विद्यावान होने से लेकिन यहाँ मिथ्या ज्ञान वाला होने से वो करेगा नहीं चाहे कितना ही ईश्वर बता दे इस कारण से दोनों में अंतर होने से सुखों में भी अंतर है तो मुक्ति सुख भी और लौकिक सुख भी ईश्वर ही देता है हमको

अंतर इतना है लौकिक सुख हम को भोगने के लिए छोड़ देता है और लौकिक सुख हमारे दूसरे जीवात्माओं के अधीन भी होते हैं यहाँ का लौकिक सुख सारा का सारा ईश्वर के अधीन नहीं रहता है उसने दूसरे को दे दी है अब उससे उसको लेना पड़ेगा भोजन के लिए किसी के पास जाना होगा

वस्त्र के लिए किसी से जाना होगा अन्य कोई साधन लेना हो तो और किसी के पास जाना होगा ऐसे एक व्यक्ति को लौकिक सुखों के लिए हजारों के पास जाना पड़ता है ऐसे ऐसे राजा हैं या न्यायधीश है अनेक व्यवस्थाएं ईश्वर ने बना रखी है जिससे ये सुख यहाँ फिर प्रतिबंधित हैं सारे तो इन सुखों के लिए लौकिक सुखों के लिए हमको व्यक्तियों के पास ही जाने पड़ेंगे

और व्यक्ति के पास जाने पर महंगा पड़ता है यदि यद्यपि ईश्वर का पास जाना महंगा ज्यादा दिखता है लेकिन होता यहाँ वाला महंगा है यहा वाले का क्या होता है कोई नियम नहीं होता है कब करेगा नहीं करेगा ये उसका कोई निश्चित नहीं है ईश्वर वाले में ऐसा नहीं है

बस इतना है कि उसको कर ही नहीं सकते हम एकाएक ईश्वर वाले को कर नहीं सकते और यहाँ वाले को करते नहीं है यहाँ तो स्वच्छंदता चलती है ना जब चाहते हैं कर देते हैं जितना चाहते हैं करा लेते हैं जैसी होती है स्थिति तो ये दोनों में अंतर है इस कारण से उत्कृष्ट तो सुख जो है वो मोक्ष ही है लोक वाला बाधित होता है सुख

तो लौकिक सुख देने वाला होने पर भी थोड़े से भेद होने के कारण यहाँ पर पहले गिना दिया आप मोक्ष सुख को देने वाले हैं और मोक्ष सुख देने वाले हैं इसलिए हम आपके प्रति विनम्र हम नमस्कार करते हैं मयो भवायच और सांसारिक सुख भी देते हैं सांसारिक सुख तो सांसारिक साधनों से देता है

घी दूध खाना पीना कपड़े लत्ते जो भी है फल फूल मेवा मिष्ठान, इन सब के माध्यम से हमको लौकिक सुख मिलता है इंद्रियों के माध्यम से मिलता है मन आदि के माध्यम से मिलता है तो इन साधनों के माध्यम से ये लौकिक सुख हमको प्राप्त होते हैं लेकिन कराने वाला ईश्वर ही है सांसारिक सुख भी

पूर्ण रूप में ईश्वर के ही अधिकार में है पूरा पूरा नहीं है भले ही वो भी छोड़ दिया इसलिए नहीं है वैसे तो उसी के हैं हम अपने आप लौकिक सुख तब भी ले सकते हैं जब ईश्वर की ओर से हमको छूट मिल जाए या साधन मिल जाए अगर उसने हमको ये इंद्रियां नहीं दी होती आँख नाक कान आदि जो भी है तो हम लौकिक सुख कितना ले पाते

कुछ भी नहीं ले सकते थे इस तरह का मन बना करके नहीं देता वो सत्य को हमारे से बांध नहीं सकता बांधता नहीं तो हम कोई सुख नहीं ले सकते थे तो शरीर चूंकि हमको देता है और इस शरीर के साथ साथ जान देता है बुद्धि भी देता है उस कारण से हम फिर लौकिक सुख लेने में समर्थ हो जाते हैं

साधन नहीं दे जान नहीं दे तो भी हम लौकिक सुख नहीं ले पाएंगे इन्हीं के कारण ये जो योनिया हैं सारी पशु पक्षियों की मनुष्यों की इन्हीं बुद्धि और साधनों के आधार पर ही तो नियंत्रित हैं और क्या है ये पक्षियों को पंख दे दिया वो उड़ करके यहाँ से वहाँ चले जाते हैं तो उनको जितना सुख होता है ये सांप बिच्छू को सरकने वाले को नहीं होता है

अन्य जो पशु हैं दूसरे गाय भैंस आदि इनको उड़ने का सुख नहीं होता है फिर एक जगह बंधे रहेंगे ये बहुत दूर नहीं जा पाएंगे तो ऐसे करके किसी को पंख दे दिया उससे ज्यादा सुख बढ़ गया लेकिन उसके पास इतना अधिक खाने का नहीं दिया छोटा सा पेट बना दिया और दिन भर ये चरते रहेंगे उतना अनाज ही नहीं मिलता इनको

पशुओं के लिए तो पूरा खुला घास होता है ना मैदान का मैदान पक्षियों के लिए तो होगा नहीं पक्षियों के लिए तो फल समय पर आएगा या किसान खेती करेगा अब अन उत्पन्न होंगे उसमें तब तो पक्षी खाएंगे या फिर अपना कीड़े मकोड़े खाते हैं ये तो कीड़े मकोड़े भी तो भागते रहते हैं ना ये उनके सामने तो आते नहीं ये तो इनको ढूँढना पड़ता है कितना

इस कारण से इनका समय क्या होता है पक्षियों का पूरा पूरा समय जाता है केवल भोजन ढूंढने में उड़ते हैं जो कुछ करते हैं थोड़ी देर खेल करते हैं ये ज्यादा नहीं करते हैं ये कुछ समय खेलने का तो होता है इनका भी पर अधिक समय इनका खाने का ही होता है तो खाने की इनकी बांधी दी स्थितियां छोटा सा बना दिया कितने खाएंगे ये एक साथ खा ही नहीं सकते ये किसी किसी की चोच ऐसी होती है ना

अब वो सीधा खा ही नहीं सकता किसी चीज को पकड़ के तोता है वो वो कैसे खाता होगा ऐसे करता होगा ना तो उसको कितना वो बाधा होती होगी ना खाने में सीधे तो मार ही नहीं सकता कौवा जैसे चोच सीधा मार देता है आम में या किसी में तोता नहीं मार सकता तो अब उससे सुख उसका बंद गया

उतना नहीं होगा चिड़िया के इतनी बड़ी चोंच है वो कितना खाएगी हो खाई नहीं सकती है ऐसे से सारा का सारा क्या करता है ईश्वर के द्वारा सब नियंत्रण होता है लेकिन फिर भी दिया तो उसी ने इस कारण से आप संसार सुख को भी देने वाले हैं अब इनके साथ अपनी तुलना करके देखिए मनुष्यों को कितनी छूट दे दी फिर पंख तो भले नहीं दिए

लेकिन खाने की खेलने की सोचने की बुद्धि दे दी सारी उस बुद्धि के की विशेषता के कारण क्या होता है इन सब से अधिक सुख होता है ये घोसला बनाने वाला होता है ना तो वो पक्षी वो बुद्धि तो ईश्वर नहीं दीने या किसने दी उसको कौए को कबूतर को नहीं आता है घोसला बनाना कभी नहीं आता है इसको एक इधर से उठा के लाया और रख दिया

एक उधर सिलाया वो जमा भी नहीं पाता है कबूतर के पास बुद्धि नहीं घोसला बनाने की तो वो अपना ये धूप में और बारिश में मरते हैं ये तो इसको बुद्धि नहीं दी तो ये बना नहीं सकता तो अब वो बया पक्षी है वो बना लेता है या दूसरी चिड़िया भी बना लेती है तो बुद्धि दे दी जिसको बना सुख हो जाएगा जिसको नहीं दिया वो नहीं बनाएगा

ऐसे करके ईश्वर के द्वारा ही हमको सांसारिक सुख भी मिलते हैं अपने आप संभव नहीं है आगे कहा नम शंकर आप कल्याणकारी हैं हम जीवों का कल्याण करने वाले हैं तो ईश्वर के अंदर क्या है जीवों के प्रति इसका हित होवे एक भावना विशेष है

मनुष्यों में भी जो आप व्यक्ति होता है या जो समर्थ होता है और धार्मिक होता है के अनुकूल होता है उसमें ये भावना होती है सभी में नहीं होती मनुष्यों में भी किसी का कल्याण करूं किसी का हित करूं ये भावना नहीं होती है किसी से कल्याण करवा लूं

ये तो होती है किसी का कर दूं ये नहीं होती है लेकिन व्यवस्था में करना पड़ता है ये अलग बात है लेकिन एक स्वाभाविक भावना होती है कि इसका कल्याण कर देना चाहिए तो जीवों में ये भावना क्या है ना ईश्वर से आई है स्वाभाविक नहीं होता है यहाँ स्वरूप से तो है इसकी भी स्वरूप से जीवात्मा भी धार्मिक है धर्म इसका गुण है

लेकिन फिर भी क्या होता है इसके जो नैमितिक साधन है मन आदि उसके कारण इसका जो स्वभाव है वो दब जाता है तो नैमितिक स्थिति से क्या है जीवात्मा में परोपकार की प्रवृत्ति नहीं होती है जब इसके अंदर ज्ञान विशेष आता है आप्त तो बन जाता है अथवा बहुत संपन्न हो जाता है ये दूसरों से लेने की स्थिति में नहीं रहता है तब जाकर इसके अंदर

दूसरों के कल्याण की भावना आती है और फिर करता है पहले ये खा लेगा फिर खिलाना चाहेगा भूखे रह करके दूसरे को नहीं खिलाना चाहता है तो इस कारण से इसमें विभसता भी है विभसता के कारण वो स्वभाव दबा हुआ है ईश्वर में ऐसा नहीं है उसके अंदर सदैव कल्याण की भावना रहती है लेकिन उसके अंदर न्याय है न्याय के कारण वो सभी का कल्याण कर नहीं सकता

जो पात्र नहीं है या उस क्रिया को कर नहीं पाया है कर्म पूरा नहीं किया है ऐसी स्थिति में क्या होगा ईश्वर उसका कल्याण नहीं करेगा जितनी पात्रता है या जितना उसने कार्य कर दिया उतना तो दे देगा उससे आगे नहीं देता है जीवात्मा तो दे देता है ये उधार भी दे देता है

ऋण भी देता है ये और अधिक भी दे देता है ईश्वर ऐसा नहीं करता है वो ऋण उधार नहीं देता है कभी भी कर्म करने के बाद ही देगा देगा। फल, पहले नहीं देगा। तो इस कारण से ईश्वर में हित की भावना तो है हमारे प्रति हितकारी है वो सदा सोचता है इसका हित हो बे लेकिन उसकी अपेक्षा रहती है कि कर्म पूर्वक हो न्याय पूर्वक ही वो हित करता है हमारा

तो इस कारण से अब हमारे लिए हुआ कि हम भी न्याय पूर्वक ही अपेक्षा रखें ईश्वर से हम उसके भरोसे बैठे नहीं रहेंगे कि वो हम कुछ नहीं करेंगे तो भी हमारा हित कर देगा क्योंकि वो हमारा कल्याण सोचता है हमारा हित होते हुए भी ईश्वर हित नहीं करेगा जब तक हम उसके अनुकूल पुरुषार्थ कर नहीं देते हैं अपनी पात्रता ईश्वर के समक्ष

सिद्ध करनी पड़ेगी इस स्थिति में जाकर के ईश्वर हमारा हित करेगा वो तब नहीं बदलेगा यहां का व्यक्ति तो हम उसके बदले यानी उसकी अपेक्षाएं पूरी कर देते हैं तो भी नहीं देता है फल कभी फिर आश्वासन देके मना कर देता है ये काम तो नहीं हो पाएगा लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं करेगा उसके सामने यदि हम अपनी पात्रता सिद्ध कर देते हैं तो निश्चय से वो फल दे देगा

वो कटौती फिर नहीं करता है इस कारण से ईश्वर आत्माओं का जीवात्माओं का कल्याण करने वाला है फिर मयस्कराये च आत्माओं के साथ साथ मन है इंद्रियां है शरीर आदि है इन सब का भी वो कल्याण करता है क्योंकि ये हमारे सुख के साधन हैं। अगर ये उत्तम नहीं होंगे तो हमको सुख नहीं मिलेगा

इंद्रियां भी वो रजोगुणी तमोगुणी सत्यगुण सत्य बहुल इस तरह से बनाता है सत्य बहुल अगर हमारी इंद्रियां होती अंतकरण होता है तो हमको बहुत अधिक सुख मिलता है जब हमारा अंतकरण तमोबहुल हो जाता है या रजोगुणी हो जाता है अधिक तो उस स्थिति में हमको सुख नहीं मिलता है तो ये व्यवस्था जो है ईश्वर के द्वारा ही है इस तरह से बनी हुई है

कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारा चित्त रजोगुणी हो जाता है तो जान भी जान सूझता हुआ भी फिर भी हम सुखी नहीं हो सकते चाहते हुए भी, भी सुखी नहीं होते दिखता रहता है कि ये तो दुखी नहीं होना चाहिए ऐसे काम नहीं करना चाहिए दिखता है साफ ज्ञान होता है लेकिन ज्ञान होते हुए भी, भी कर्म नहीं हो पाता है

अनुभूति ऐसी नहीं बना पाते हैं कि कोई बात नहीं जाने दो कोई चीज मतलब नष्ट हो गई तो जानते हैं कि वापस नहीं आना है और दुखी नहीं होना है दुखी होने से कुछ नहीं मिलेगा ऐसा सब जानते हुए भी दुखी होने से बच नहीं पाते वहाँ कारण क्या होता है वो हमारे नियंत्रण से चित्त की जो स्थिति है सत्वावस्था वो निकल जाती है

वो रजोगुणी अवस्था चित्त में आ गई तो चाहते रहने से कुछ नहीं होगा वो जब तक वापस नहीं आएगा तब तक फिर सुख की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी वापस, वापस, वापस कुछ समय लग के आएगा तब, तो दुखी तब तक दुखी हो जाएंगे हाँ उससे रुकेगा नहीं वो जैसे पानी को आपने एक बार हिला दिया ना हिला देने के बाद आप कहेंगे भा क्यों हिला दिया इसको तो अब कुछ नहीं होगा वो हिल गया

हिलने के बाद अब थोड़ी देर में ही स्थिर होगा हम्म और उसको उसको रोकने के लिए फिर उल्टा घुमा दो लेकिन फिर भी नहीं खड़ा होगा पानी हो गति कम, हो कम हो जाएगी एकदम खड़ा नहीं स्थिर नहीं होगा पानी वो फिर भी ढुलता रहेगा ना कम मौसमी कम्पन तो होती रहेगी वो एकदम स्थिर नहीं हो सकता है तो जैसे पानी का हो जाता है ऐसे मन का भी होता है

मन भी पानी की तरह ही हो जाता है वो भी एक बार हिल गया तो हिल गया फिर उसको समय लगेगा स्थिर होने में शांत होने में ऐसा अच्छा तो अवस्था जो आएगी वो आएगी उसी तरह से प्रयत्न करते यानी जान को बनाए रखेंगे तो आ जाएगी जान और प्रयत्न अगर अनुकूल है तो चित्त कुछ काल में फिर हो जाएगा स्थिर इस और इसी कारण से कभी कभी होता है चित्त तो स्थिर ही रहता है

लेकिन हमने अज्ञान उल्पन्न कर दिया कुछ उल्टा सोच लिया कुछ गलत निर्णय ले लिया तो उस समय भी दुखी नहीं होंगे वो सुख फिर भी बना रह जाएगा तब भी अच्छा ही लगता रह जाएगा उल्टा काम करते समय भी तो उस समय यही होता है कि वो अभी उसकी द्रव्य द्रव्यवस्था नहीं बिगड़ी है वो रजयोगुणी सतु बहुत नहीं हुआ अभी सतुगुण में था लेकिन हमने कर लिया उल्टा विचार निर्णय

तो उस समय फिर भी उल्टा सोचते हुए भी सुख हो जाएगा इस कारण से क्या होता है ये हमारा चिंतन ज्ञान की स्थितियां और होती भिन्न होती है अलग अलग होते हैं। अब इसमें मात्रा के कारण ऐसा हो जाता है तो इसलिए कहा गया है ईश्वर हमारे इंद्रिय आदि का भी कल्याण करने वाले यानी उसमें भी ये अवस्था बना रखी है मात्रा बना रखी है

इस स्थिति में ये हमको पूरा सुख देंगे वो स्थिति हम बिगाड़ लेते हैं तो वो हमको सुख देने वाले नहीं होते हैं किसी किसी की इंद्रियां ही तमोगुणी होगी उसको सुख होगा ही नहीं ये पशु जैसे है मगरमच्छ है अब ये बहुत जल्दी काम कर ही नहीं सकता सोच ही नहीं सकता इसकी बुद्धि नहीं चलेगी कछुआ है बहुत तेज कर ही नहीं सकता दौड़ ही नहीं सकता चाहे कुछ भी कर ली है सांप की तरह नहीं भाग सकता

भागता तो है बहुत फिर भी सांप जितना नहीं भाग पाएगा ये तो अब उसकी बुद्धि नहीं तो सांप क्यों भाग जाता है उसको उमंग नहीं आती है उसको तो डर लगता है कसु को तो भी तो उठा के ले जाते है उसको डर कैसे नहीं है नहीं तो

अंदर घुस जाने से क्या होता है उसको उठा के ले जाते हैं घुसने के बाद भी उल्टा करके मार देते हैं। हाँ वही तो ना उठा के तो ले जाते हैं ना शत्रु सामने खड़ा है तो आप अंदर हो जाओ उससे क्या होगा वो निदान नहीं, नहीं, नहीं है ना उठा के ले जाएगा जब उसने अंदर कर लिया अपने आप को तो वो तो सामने देखो ना आप जब घूमने जाते हैं उधर मिलता है ना कछुआ उसको छूत वो वो तो कर लेता है अब आप उठा के ला सकते हैं कि नहीं उसको

यही तो यही तो कह रहा हूँ कि बुद्धि नहीं उसकी चलती है ना चलेगी कभी कछुआ नहीं सोच सकता ऐसा कि मैं अंदर घुस गया और मुझे नहीं उठा के ले जाएंगे ये वो तो सोचता है मैं घुस हो गया सुरक्षित इससे ज्यादा नहीं सोचेगा ना वो लेकिन खरगोश तो ऐसा नहीं करेगा खरगोश को तो नहीं पकड़ेंगे तो भी भागता है कि पकड़ लेंगे मुझे वो इतना अधिक सोचता है वो फालतू तो सोचता है खरगोश

वो अपने आप इसीलिए मारा जाता है कि कहीं बैठा रहता है न कोई पहुंच गया तो भाग जाता है एकदम अगर वहीं बैठा रह जाता है तो शायद देख भी नहीं पाते वो छिपा रह जाता है लेकिन उसे छिपा ही नहीं जाता है वो सोचता है जरूर पकड़ेंगे मुझे इस कारण से कहीं भी वो स्थिर नहीं होता है और इतना अधिक भागता है इतना अधिक भागता है कि अपने आप भाग के थक जाता है इतनी गति उसकी अधिक होने पर भी फिर भी भागता है इतना

तो अब वो इतना चंचल होता है वो स्थिर नहीं हो सकता उसकी ऐसी कछुआ अधिक सोच नहीं सकता और खरगोश कभी रुक नहीं सकता ये दोनों की अपने अपनी स्थितियाँ ऐसी बना डाली है ईश्वर ने दोनों ऐसे ही चलेंगे तो इस कारण से कहा गया लेकिन हम ऐसा दोनों काम कर सकते हैं, हम जल्दी भी सोच सकते हैं और देर में भी सोच सकते हैं इन लोगों का तो नियत है

मनुष्यों का नहीं होता ये दोनों काम एक ढंग से कर, कर सकता है जल्दी भी निर्णय लेता है देर में भी निर्णय ले सकता है अधिन लगता है सुखकारी हाँ। सुख का तो होगा यानी कि अवसर विशेष में भी अनुकूल स्थिति हो जाना ये तो सुख है वो कल्याण का है एक सामूहिक सार्वभम स्थिति

सुखद ही स्थितियां बनी रहना ये कल्याण है यानी आपको जैसे किसी ने कहा कि ये खा लो आपका ये अच्छा लगेगा और किसी ने कहा ये भोजन कर लो आप तो थोड़ा सा मतलब किसी ने प्रसाद दे दिया खाने के लिए इतना सा और एक ने भोजन करा दिया तो अंतर है कितने दोनों में हा भोजन वाला, वाला समझिए कल्याण है ये

हाँ दूसरे ने अपना इतना सा वो चाट दे दिया खाधो में फिर मूली दे दी और कुछ दे दिया थोड़ा थोड़ा करके कई सारी चीजें थोड़ी थोड़ी दे दी लेकिन पेट नहीं भरने वाला और एक ने भरपेट भोजन करा दिया तो भरपेट वाला ये कल्याण समझिए यानी जो सार्वभौम सुख होता है एक प्रकार का हाँ अधिक वो तो कल्याण की स्थिति है जो पूर्वा पर जिसमें रहता है

और एक अवसर स्थिति विशेष तक का है वो सुख में आ जाएगा दोनों में ये भेद रहेगा तो मन इंद्रियों का भी हमारा आप कल्याण करने वाले हैं नमः शिवाय कल्याण स्वरूप है ईश्वर शिव का होता है मंगलकारी कल्याणकारी तो ईश्वर मंगलकारी है ईश्वर के लिए इसलिए हम जो कुछ ही करते हैं उसका परिणाम हमको हर समय

मंगल ही होता है ईश्वर हमको दंड देगा तो भी मंगल ही है क्योंकि आगे अगर वो दंड नहीं देता है तो हमारा दुख बहुत बढ़ जाता और अधिक बहुत अधिक हम दुखी हो जाते हैं लेकिन उसने क्या किया रोक लिया तो रोक लेने के कारण से मनुष्य कोई है व्यक्ति और निरंतर पाप कर रहा है ये तो करते करते आयु सीमा आ जाएगी ना उसके बाद तो कर नहीं पाएगा

शक्ति भी कम हो जाती है फिर इसके बाद अब इसको दंड भी देता है दंड देने के बाद अब अगला मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा किसी और शरीर में चला गया तो अब और शरीर में जाने के बाद अब क्या होगा इसका अंतकरण जो एक प्रवाह चल रहा था पाप का अब नहीं वो चलेगा बंद हो जाएगा वो तो बहुत अधिक पाप अब ये नहीं कर पाएगा और हो सकता है वहां से लौट के जब आएगा

तो आने के बाद भी वो खुलेगा नहीं उसी ढंग से वो भिन्न परिस्थितियों में आने तो अब वो संस्कार दबे रह जाएंगे और उसको नया बना करके हटा सकते इस कारण से क्या होता है ईश्वरी यदि दंड भी दे देता है तो हमारा अंत करण का जो बुरा प्रभाव एकदम बढ़ रहा था

वो फिर एकदम रुक जाता है उसमें भी हमको कल्याण होता है दूसरा बात है दंड देने के बाद अब हम फिर पूर्ववत हो जाते हैं यानी सुख लेने के फिर से अधिकारी हो जाते हैं तो ये भी उसका एक कल्याण की स्थिति होती है दंड देने में और सुख देने में तो है ही उसमें तो विचारने की नहीं बात तो इस कारण से ईश्वर क्या है शिव स्वरूप है कल्याण स्वरूप है

वो हमारे लिए जो कुछ भी करता है वो हमारे कल्याण के लिए ही करता है दूसरा है शिव तर एक तो कल्याण स्वरूप हो गया एक कल्याण तर तो तर लगा दीजिए या तम लगा दीजिए दोनों ही एक ही स्थिति है यानी उससे बढ़कर के और कोई नहीं है यहां तो हम कितना ही कार्य

कर लेते हैं फिर भी क्या होता है वो कमी होता है किसी के प्रति कितना भी काम कर देते हैं तो भी उसके लिए वो कम ही होता है पर्याप्त नहीं होता है कार्य ये स्थिति संसार में पूरी जगह होती है ईश्वर के कार्यों में ही ऐसी चीज कमी है उसके भी कोई भी कार्य यहां पूरे नहीं दिखते सभी में कुछ न कुछ कमी होगी एक उदाहरण रखे वो पेड़ हों या वो बदाम का

उस पेड़ को देखिए ऊपर तो ये अच्छा लगता है और उसका तना कैसा है आधा है ही नहीं अंदर पूरा ही खोखला है ना अब वो कब गिर जाएगा क्या पता उसका आंधी अगर तेज आए तो ऊपर का इतना अच्छा लग रहा है और नीचे कब गिर जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है तो अब वो पेड़ अगर सोचने लगे बेचारा मेरा क्या हाल है तो क्या होगा उसका

अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसी एक और पेड़ वो फूल वाला लगा रखे देखो उसके क्या है नीचे से गया इतना फिर उसके बाद इतना गया फिर उसके बाद इतना हो गया अब ऊपर का भाग तो इतना सीधा सीधा है कितना अच्छा लग रहा है और नीचे का भाग वही टेढ़ा हो गया अब वो ऊपर वाला भाग कुछ दिनों के बाद जब बड़ा होगा ना तो हो सकता है ये टूट जाएगा

तो इतना अच्छा बना बनाया काम वो देखो बिगड़ जाएगा उसका अगर वो सीधा ही रह जाता पूरा तो पूरा ठीक हो जाता लेकिन वो ठीक नहीं हो पाएगा आधा वो ठीक रह जाएगा आधा खराब ही रह जाएगा तो अब कोई उसको देखेगा तो आधा सुख होगा उसको और आधा उसको दुख होगा उसी को देख करके ऐसे फूल को देखिए कांटा है गुलाब का होता है फूल

अब उसमें फूल भी होता है और कांटे भी होते हैं और इसके जो पेड़ होते हैं पूरे अच्छे कभी नहीं होते हैं, देखने में लगते यादा या तो सूख जाएगा या उसकी टहनी गिर जाती है दूसरी टहनी बढ़ती नहीं है इतनी फूल वाली एक टहनी बढ़ जाएगी दूसरी आधी रह जाएगी उसकी जो आकृति होनी चाहिए न पौधे की वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती केवल फूल ही अच्छा लगता है तो अब गुलाब को कोई भी देखता है तो

पेड़ उसके बुरे लगते हैं हर समय और फूल अच्छे लगते हैं लेकिन मिलेंगे दोनों एक जगह ही तो अब उसमें क्या होगा हमारी जो अपेक्षा होती है वो एक ही होती है हम एक जैसा ही जानते तो खराब ही हो जाए फिर पूरा फेंक देंगे नहीं तो फिर पूरा अच्छा ही होना चाहिए लेकिन ये दोनों नहीं होंगे वहाँ अच्छा भी मिलेगा उसी में और खराब उसी में मिलता है तो अब क्या होता है मन में तो यही स्थिति रहेगी ना

अच्छा भी है और ख़राब भी है तो इससे क्या होगा एक वो बनी रहेगी मन में दुख की स्थिति बनी रहेगी तो ऐसे ही अपने शरीर में देख लो तो स्वस्थ भी होते हैं और रोगी भी होते हैं पूरा स्वस्थ भी कोई नहीं होता है लेकिन खाट पर भी नहीं गिरा रहता है चलना भी पड़ता है इसको जाना भी पड़ता है दिनचर्या में पूरा बीमार होते तो कोई कुछ नहीं कहता

लेकिन ठीक भी है और पूरे ठीक भी नहीं है तो अब क्या होता है बीच की स्थिति बनी रहती है ऐसे हर काम में काम में में देखिए कितना भी भी कुछ किया आपने फिर कोई भूल हो जाएगी उसमें तो लोक में कहीं पर भी चाहे ईश्वर ने कर रखा है भले ही लेकिन वो भी पूरा पूरा क्या होता है सुखकारी नहीं होता है और व्यक्ति जो करेगा वो तो होगा ही नहीं वो तो पूरा पूरा कभी सुखकारी

हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें पूरा भाग होता ही नहीं पूरा ही नहीं हो पाता है ईश्वर पूरा कर सकता था वो भी नहीं होता है उसमें कारण ईश्वर नहीं है इसमें जो कारण है ये पदार्थ कारण है इसका जो उपादान कारण है ना इसके अंदर दोष है पेड़ का उसने जो बीज बनाया है वो बीज तो ऐसा ही है कि वो सीधा जाएगा अगर उसको ठीक परिस्थिति मिल जाती ना पेड़ को

वो खराब नहीं होता वो जाना तो उसको बिल्कुल सीधा ही था बिल्कुल ठीक ठाक रहता हो, लेकिन बीच की परिस्थितियाँ या कीड़े मकौड़े लग जाते हैं या अन्य कोई चीज़ होती है दूसरा पेड़ आ जाता है एक पेड़ के पास दूसरा पेड़ नहीं होता है वो हर्ष में इधर उधर चला जाता है टेढ़ा हो जाता है वो तो निर्माण जो है रचना है वो तो बिल्कुल ठीक ही है लेकिन अब चूँकि कईयों को एक ही साथ रहना है

तो उस एक के साथ अब समान में नहीं बनता है उस कारण से अब क्या होता है यहाँ बनी बनाई बात बिगड़ जाती है अच्छा बना दिया तो भी खराब हो जाएगा वो तो ये दोष क्या है ये उपादान के हैं प्रकृति के दोष है इस कारण से प्रकृति से कभी संसार अच्छा नहीं बनेगा यहाँ जो पाप होते हैं अन्याय होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं प्रकृति के कारण होते हैं

इसर बनाता तो है ठीक है लेकिन वो बनेगा ही नहीं उसको बिगड़ना ही है कुछ भी होगा अब ये चादर है इसमें अब यहाँ बैठे बैठे मान लो यज कर रहे हैं और इसकी एक चिनगारी पड़ गई वो पूरी चादर जाएगी ना वो रोक तो सकता नहीं इसको भी नहीं फेंक सकते अब वो काला दिखता रहेगा और उसी एक छेद के कारण पूरी चादर फटेगी जल्दी से तो ऐसे अब ये दूसरे दूसरे के कारण बिगड़ गया ना ये

ऐसी यहाँ प्रकृति की जितनी भी चीज़ें होती है ये आपस के ही एक दूसरे से विरुद्ध होने के कारण कितने ही अच्छी ढंग से बनाओ इसको फिर भी ये बिगड़ जाएंगे रुकेंगे नहीं तो ईश्वर ने भी प्रयास तो किया है पूरा इसको ठीक ठीक बनाए लेकिन पूरा उपादान इसका नहीं होता है ठीक उपादान के स्वभाव में विरोध है तो वो इसको ठीक नहीं रहने देते इसलिए धरती भी बिगड़ जाती है चांद सूरज सभी बिगड़ जाते हैं

एक स्थिति में चलते नहीं है कोई तो ऐसी मनुष्य तो और अधिक बिगड़ता है शरीर हमारा इसीलिए बिगड़ जाता है खानपान का वो बनता ही नहीं संतुलन पूरा नहीं बताया ना कि जैसे हम यहाँ अभी यज में बैठे हुए हैं यज्ञ तो एक अच्छा कार्य है ना लेकिन इसकी जो अग्नि है

उसकी चिंगारी इस पर पड़ेगी जाके हाँ वही बता रहा हूँ ना चादर भी उसी ने बनाई है रूई और अग्नि भी उसी ने बनाई है तो अग्नि क्या करेगी रूई का अब जला देगी ना हाँ दोनों ही ईश्वर के बने हुए हैं लेकिन एक दूसरे को रोकेंगे नहीं ना ये तो

नहीं ईश्वर का नहीं दोष है प्रकृति ही तो जला रही है ना प्रकृति को व्यवस्था ये अच्छा तो बनाया इसको चादर को बनाने में कोई दोष नहीं है बनाने वाले का और यजकुंड में भी अग्नि जलाने में दोष नहीं है दोनों ही निर्दोष कर्म है लेकिन उसके दोनों के स्वभाव नहीं मिलते हैं आपस में विरोध होने के कारण अब थोड़ी सी भी क्या होगी वो चिनगारी तो निकलेगी

कोई सामग्री होती नहीं एक तरह की वो उड़ती है वो उड़ करके पड़ती है उसको नहीं रोका जा सकता है चादर उड़ के बैठना होगा ये भी है निश्चित और वो भी उड़ेगी ही इसको नहीं रोका जा सकता है जबकि दोनों कर्मोत्तम है तो बीच का संतुलन नहीं बनाया जा सकता है। इसको ईश्वर भी नहीं बदलेगा

जलाने का नहीं तो संविता कैसे जलती फिर रुई तो जलना है लकड़ी भी तो जलानी है ना होगा ही नहीं संभव ही नहीं है तो जब लकड़ी को जलाना है तो रुई को जलाना ही पड़ेगा नहीं इसको तो बिल्कुल सुख नहीं मिलता लेकिन कम से कम इतना सुख मिल जाएगा

प्रकृति के जो स्वभाव है उसमें दुखना तो ऐसे दुख का है उससे तो पूरा पूरा दुख ही मिलना था लेकिन फिर भी इतना व्यवस्थित करके उसका जो एक भाग सत्य सुख था वो इसको दिला दिया तो इस रूप में उसका मानना पड़ेगा कि वो सुख देने वाला ही है पर वो करे क्या प्रकृति में नहीं है क्षमता इतनी इस कारण से दुख होता ही दो था है तो अब इसीलिए कहा कि लेकिन ईश्वर का जो अपना वाला है ना

उसमें ऐसे दोष नहीं है इसी कारण से मुक्ति हो जाने के बाद वहां नहीं होता है वो चाहे जितना ही उल्टा सीधा करता रहेगा मुक्ति में उल्टा, तो तो भी भी उल्टा करने का मतलब कहीं कोई बैठ गया तो भी सुख होगा उसको घूमने के लिए जाएगा तो भी सुखी होगा ना वहां कोई अंतर नहीं आएगा सुख में बाधा नहीं होती है यहाँ के सुख में तो बाधा हो जाती है अच्छा करते करते भी बाधा होती है

यही है ना उसका जो स्वाभाविक है ना ईश्वर का अगर ईश्वर में भी ऐसा होता तो क्या होता तो भी दुख हो जाता है ना प्रकृति में होने से ही तो दुख हो जाता है ना नहीं बच पाते हैं ईश्वर में ये दोष नहीं है इस कारण से वहां निर्वाध होता है फिर वो तो निर्वाध होने का के कारण क्या है वो शिवतम है अत्यंत कल्याण स्वरूप है अत्यंत कल्याणकारी है इस दृष्टि से हमको सोचना चाहिए